रघुनाथ रघुनाथकर्तनम त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनमति न मतराक्षक मधुरम मधुरम स्व परमाते च मधुरं मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो शक्तिं। विद्यां प्रयच परमा पिभायाम कोमल कूजयन वेणुं श्याम कुमार वेद वेद्यम परं ब्रह्म भासता हृदय मम कूज्त राम रामेति मधुरं मधुराक्षर आरह्य कविता शाखा वंदे वाकिलमकोलित फलं सुख मुखाद मृत द्रव पिबत भागवतम रसमालय मुहूर्भो रसिका भू विभाुक श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहतिया भारत हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राध रमण हरी गोविंद जय जय हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे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 राधम हरि गोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहारी लाल की जय नमो महाव्य शंभ शिव शिव शिव शिव शिव शिव र्व चा हृदय सन्न मतस्मृतमोन वेदरहमे वेद्यो वेदात वा समस्थित नियतिवृंद विदृंद भक्तवृंद एवं भक्तिमती मत <coughs> पंचम ब्रह्मोपनिषद के अंतिम मंत्र में हृदय को हृदय क्यों कहते हैं इसका रहस्य बताया गया हृदय स्थित भगवत तत्व हमारे आपके हृदय में साक्षी होकर स्थित है इसलिए हृदय को हृदय कहा जाता है भगवान का नाम हृदय हृदय में स्थित होने के कारण भगवान का नाम हृदय है भगवान हृदय में साक्षी होकर स्फुरित होते हैं यह हृदय की निरुक्ति पंचम ब्रह्मोपनिषद के अंतिम मंत्र में प्राप्त है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट भगवान का यह कथन है कि सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूँ हृदय मेरा अभिव्यंजक संस्थान है जैसा कि कल निरूपण किया गया कि पुण्डरीका रक्त मांस पिंड में सन्निहित आकाश बुद्धि या अंतकरण का अभिव्यंजक संस्थान है और अंतकरण में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 हृदय का महत्व इसलिए है कि जीवन धन सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व इसी में साक्षी होकर अभिव्यक्त होते हैं व्यष्टि जीवन में भगवान का अभिव्यंजक संस्थान अंतकरण है उस अंतकरण की अभिव्यक्ति पुंडलीका रक्त मांस पिंडगत आकाश में अर्थात हृदया काश में होती है टीकाकारों ने कहा भगवान ने यहाँ पर स्वयं को जीव रूप से विभूति के रूप में ख्यापित किया है जागर स्वप्न सुसुप्ति ये तीन हैं। इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वही कूटस्थ तुरय तत्व प्रत्येगात्मा या साक्षी कहा जाता है अवस्था के भेद से प्रत्येगात्म तत्व में भेद की प्राप्ति नहीं है संज्ञा में भेद अवश्य है जागर दशा में उसे विश्व या वैश्वानर कहा जाता है स्वप्न में उसे तेजस कहा जाता है सुसुप्ति में उसे प्राज्ञ कहा जाता है वस्तुता वह वा तुरीय तुरीयम त्रिशु संतम माया संख्या तुरीयम कल सायं काल कुछ प्रतिपादन शेष रह गया समय न रहने के कारण गाढ़ी नींद में काल का भान नहीं होता मानव उपनिषद में कहा गया यद त्रिकालातीतम तदप्योकार एवं ओंकार वेदों का बीज है एकाक्षर ब्रह्म है जो कुछ काल गर्भित है उसका अधिगम तो ओंकार के द्वारा होता ही है जैसा कि मनु भगवान ने कहा भूतम् भव्यम भविष्यं सर्वं वेदात् वेदात प्रसिद्यति। तो वेद का बीज प्रणव है जिसे ओंकार कहते हैं भगवत गीता में जिसे एकाक्षर ब्रह्म और श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में जिसे शब्द ब्रह्म कहा गया साथ ही वई साथ व्या वैयाकरणों के यहाँ जो स्फोट है श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अनुसार हमारे यहाँ वह तत्व भी ओंकार ही है तो जो कुछ काल गर्भित है उसका अधिगम प्रणवात्मक वेद के द्वारा होता है मांडु उपनिषद ने कहात्र कालातीतम तदप्योकार एवं जो कुछ कालातीत है उसका अधिगम भी प्रणवात्मक ओंकार के द्वारा ही होता है अतः वावी ओंकार स्वरूप ही समझने योग्य प्रतिपाद्य और प्रतिपादक की एक रूपता का वर्णन मांडू कु ने किया कालातीत का अर्थ भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने किया आदि अव्याक्त आदि कारणोपाधिक चित्त पदार्थ का नाम वेदांत प्रस्थान में अव्याकृत होता है केवल अव्यक्त ही अव्यकृत नहीं है अव्यक्त का अर्थ भी अव्याकृत होता है लेकिन वेदांत प्रस्थान में अव्यक्तोपाधिक कारणोपाधिक जो चित्त तत्व है उसका नाम अव्याकृत है व्याकरण का वेदों में होता है विस्तार जिसका व्याकरण नहीं हुआ है नाम रूप के माध्यम से ब्रह्म का व्याकरण होता है नाम रूप व्याकरवाणी जिसका विस्तार नहीं हुआ है बीजब ब्रह्म उसी को प्रस्थान भेद से अव्यक्त कहते हैं हमारे यहाँ वेदांत प्रस्थान में अव्यकृत कहते हैं। पाद ने का कालातीत कौन है अव्यकृत लेकिन उसके आगे आदि शब्द का प्रयोग कर दिया आदि शब्द का अर्थ करने पर कारणातीत ब्रह्म की सिद्धि होती है लेकिन आनंद गिरी जी ने कहा महातत्व तो भी कालातीत है उन्होंने नीचे से लिया आदि पद का अर्थ सुगमता पूर्वक वेदांती समझ सकते हैं कि अव्याकृत से पर पुरुषोत्तम तत्व ब्रह्म तत्व कारुणातीत भगवत तत्व है वो तो कालातीत है ही में अव्यक्त का स्फुरन होता है अविद्योपाधिक सिद्धांत का नाम प्राग्ञ रूप जीव है वहां पर काल की गति नहीं है जब हमारे साथ बुद्धि जुड़ती है तब काल का बान होता है क्यों कहना चाहिए जब अहंकार का उदय होता है तो काल का बहन होता है इसीलिए पांच घंटे सोया या सात घंटे सोया इसका बहन सुसुप्ती में नहीं हो सकता सो रहा हूं पांच घंटे सो रहा से सो रहा हूं यह सब नहीं हो सकता कारण कालातीत भूमि काल की वाह गति नहीं है तब फिर जागर दशा में व्यक्ति काल के दौतक जो यंत्र हैं गाड़ी आदि जिसको कहते हैं उनके माध्यम से पता लगाता है कि रात्रि के दस बजे सोया चार बजे उठा तो कितने घंटे सोया काल की कलना जागर और स्वप्न में संभव है सुसुप्ति और समाधि में संभव नहीं है काल की दाल तो गल सकती है सुसुप्ति में काल की कलना नहीं हो सकती दाल गलना और कलना दोनों में अंतर है हमारे पूज्यपाद पाद श्री गुरुदेव ने एक बार एकांत में कहा एकांत शब्द का एक एकांत शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे रहस्य वो तभी बताते थे जब वे ही होते थे मेरे मैं होता था तीसरा कोई नहीं होता था और एकांत शब्द का प्रयोग करने का अर्थ बहुत सूक्ष्म तत्व है उन्होंने तो मुझे एकांत में बताया मैं यहाँ बता रहा हूँ तो इसके महत्व को समझना चाहिए और मेरे अपनत्व पर ध्यान देना चाहिए दोनों बात है प्रतिपाद्य विषय के महत्व को समझना चाहिए और मेरे अपनत्व पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कहा कि भविष्य में ध्यान रखना समाधि की चर्चा बहुत होगी और भोले वाले व्यक्ति तथा कथित योगियों के चपेट में भी आएंगे परंतु मैं तुम्हें, तुम्हें समाधि का राज से बताता हूं उदाहरण दिया कल्पना करो किसी किशोर बालक पुरुष की आयु 12 वर्ष है योग दर्शन की रीति से या योग शास्त्र की रीति से 12 वर्षों के लिए उसे निर्विकल समाधि प्राप्त हो गई तो बारह वर्ष पश्चात भी उसकी आयु 12 वर्ष ही बनी रहेगी तो काल की कलना सुसुप्ति में निरुद्ध हो जाती है लेकिन काल की दाल समाधि में नहीं गलती काल कबलित तो हो जाता है समाधि में यह अंतर एक हजार वर्ष तक भी भगवान सुखदेव इत्यादि को समाधि प्राप्त होते थे। उपनिषदों में लिखा है जनक जी के यहां से जब वो लौटे गंधमादन पर्वत की घाटी पार करके जहाँ भगवान सुखदेव जी रहते थे वहाँ पहुंचे तो एक हजार नहीं लिखा हजारों वर्षों की समाधि उन्होंने लगा ली निर्विकल्पोत्तर समाधि का बहुत महत्व है बोध के पूर्व समाधि बोध में हेतु है बोध के पूर्व समाधि बोध में हेतु है बोधोत्तर समाधि सत्वापत्ति असम पदार्था भावना पदार्थ भावना तुल्य सब जो उपनिषदों में और योग वासिष्ठ में भूमिकाएं लिखी हैं, उन सब की प्राप्ति में हेतु है शुभे विचारणा तनुमानसा इसके बाद तत्व बोध की घाटी कहाँ आती है सत्वापत्ति सत्व माने तत्व उसका बोध हो गया तो सत्व सत्वापत्ति उसके बाद असम शक्ति अनात्म वस्तुओं में व्यवहार दशा में भी तनिक भी राग न रहे फिर और गंभीर स्थिति होती है बोध और ज्ञान दोनों का योग हो जाए तो सोने में सुगंध तो फिर पदार्थ की प्रतीति नहीं होती है भगवान शंकराचार्य महावाग ने विवेक चूड़ाम में लिखा प्रायः प्रपंच उन्हें विस्मित रहता जीवन मुक्त का लक्षण बताया पदार्थ की प्रतीति नहीं होती द्वैत प्रपंच का भान नहीं होता फिर तुरगा अवस्था की प्राप्ति होती है। बोध की भूमिका सत्वापत्ति है उसमें जागरवत पूर्ववत ही सृष्टि बनी रहती असम शक्ति की भूमिका जब आती है तब स्वप्नवत सृष्टि व्यवहार दशा में परिलक्षित होती पदार्थ की अभावना तो द्वैत प्रपंच की स्थिति सुसुप्तिवत्त व्यवहार में हो जाती जब भूमिका प्राप्त होती है तो लगभग 21 दिनों तक जीवन शेष रहता है वो मृत्यु मृतकवत स्थिति है उसके बाद उसकी प्रज्ञा इतनी क्षीणता की ओर लुप्तता की ओर अग्रेसर होती है कि प्रयास करने पर भी उस तत्वज्ञ योगी को व्युत्थान दशा की प्राप्ति नहीं कराई जा सकती उस दशा में ही उसका शरीर छूट जाता है पंचदशी कार्य विद्यारण स्वामी जी ने बताया तत्व ज्ञान का अभिनिवेश या आग्रह होता है दृश्य प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय कराना अतद व्यावृत्ति उसका मुख्य क्षेत्र है जो कुछ दृश्य आएगा उसके मिथ्यात्व का निश्चय कराना निश्चय की स्मृति होती है प्रारब्ध अपना फल देता है हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कि प्रारब्ध तो तत्व ज्ञान का उपजीव्य है हेतु है सबको कहा तत्व ज्ञान होता प्रबुद्ध योगा भ्रष्टों को, को होता है अपने उपजीव्य का घातक तत्व ज्ञान नहीं होता कृतज्ञ है लौकिक दृष्टि से कह तत्व ज्ञान अपने उपजीव्य का घातक नहीं होता जिस प्रारब्ध के बल से तत्वज्ञान हुआ वह तत्व ज्ञान अपने उपजीव कारण हेतु प्रारब्ध का विध्वंसक नहीं होता समाधि का आग्रह है विस्मरण में ज्ञान का आग्रह है मिथ्यात्व दर्शन अर्थात अद्वै अद्वितीयता के क्षापन में इसलिए प्रपंच की प्रतीति में और तत्व ज्ञान में विरोध नहीं योग का विरोध होता है वो तो दृष्टि का विस्मार विस्मरण कराने वाला होता है विस्मारक होता है तो कहीं बोध के साथ योग जुड़ जाए तो सोने में सुगंध उसी दृष्टि से सत्वापत्ति को असम फिर पदार्थ भावना कही कहीं पदार्था भावना ऐसा भी है विवक्षा के साथ अर्थ में अब अंतर भेद होता तुर्यगा भूमिका है मैंने इतनी बातें इसलिए कह दी कि काल का भान नहीं होता कहा सुसुप्ति में पर काल की डाल नहीं गलती समाधि में दोनों में इतना अंतर इस पर भी बहुत सी चिंतन है निर्विकल्प समाधि में जो सिद्धि प्राप्त होती है कि शरीर पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता जाति आयु भोग ये प्रारब्ध के मुख्य तीन भेद हैं। योग दर्शन वेदांत को भी यह तथ्य मान्य पहले से जाति माने जन्म। मनुष्यादि शरीरों में जन्म मनुष्यों में भी वर्णाश्रम मानते हैं तो वर्ण ब्राह्मण आदि शरीर जाती का पहला फल तो मिल ही गया उस पर कोई दाल नहीं घट सकती मनुष्य होना था मनुष्य हो गए पशु होना था पशु हो गए यह तो चरितार्थ हो गए अब क्या घटना घट ही गई शेष दो फल हैं आयु आयु का अर्थ होता है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि कोटा आजकल के इंजीनियर पुल भवन आदि की आयु कांकन कर देते हैं दवा बनाने वाले दवा की आयु कांकन करते हैं तो आयु का ये अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि और भोग का अर्थ होता है भोग्य पदार्थों की समुपलब्धि और उनके सेवन से सुख या दुख की अनुभूति यह भोग का अर्थ है भोग्य पदार्थ भी अर्थ है प्रारंभ से वो भी मिलता है अब इसमें जो योगी होते हैं विवेकी होते हैं आयु और भोग पर संयम प्राप्त करने में समर्थ होते हैं सामान्य व्यक्ति नहीं वो तो सर्वथा मानव प्रारब्ध के अधीन अब निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली तो भले ही किसी की आयु 25 ही वर्ष रही हो लेकिन उसने 25 वर्ष के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ली तो एक क्षण का भी तो विनियोग नहीं हुआ ना 25 वर्ष झोंके क्यों रखे गए उसके किसी के पास दस रूपये उसने खर्चे नहीं किया तो दस रुपये रहे ना इसलिए काल को भी कब्लित करने वाला क्या है संस्कृत में समाधि पुल्लिंग है हिन्दी में स्त्रिंग है समाधि काल को भी कब्लित करने वाली अवस्था विशेष है यह समझने की बात है वहाँ काल की दाल ही नहीं गलती अब भोग तो भोग्य पदार्थ की समुपलब्धि होगी अब त्याग का बल अधिक है तो उसको भोगें या ना भोगें और विवेक का बल अधिक है तो सामान्य व्यक्तियों को जो पग पग पर सुख दुख की प्राप्ति होती है वो नहीं होगी इसीलिए जाति के बाद आयु और भोग पर विवेक और योग के द्वारा व्यक्ति संयम प्राप्त कर सकता है जितनी दासता स्थावर प्राणियों को स्थावर प्राणियों को प्रारब्ध की प्राप्त है उतनी दासता जंगम प्राणियों को नहीं प्राप्त स्थावर प्राणी तरलता गोलमित्त्यादि सर्वथा प्रारब्ध के अधीन जंगम प्राणी या चलने फिरने वाले चीटी पिपीलिका आदि पिपीलिका पक्षी आदि ये प्रारब्ध का प्रतिकार भी करने में समर्थ हैं, अर्थात तरुलाता गुलमित आदि स्थावर प्राणियों के समान सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं <kuh> अब जंगम प्राणियों में जो मनुष्य यदि सर्वथा प्रारब्ध के अधीन होता तो विधि निषेध चाहे लौकिक चाहे शास्त्र सम्मत हो शास्त्रीय हो उसकी प्राप्ति से ना होती विधि निषेध पशुओं को तो नहीं प्राप्त है मनुष्यों को क्यों प्राप्त है तो फलबल कल्प है कि मनुष्यों के लिए विधि निषेध लौकिक कोटि का या पारलौकिक कोटि का विधि निषेध प्राप्त है विधि तो निषेध की प्राप्ति से भी सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रारब्ध के सर्वथा अधीन नहीं है इसका ध्यान रखना चाहिए अब मनुष्यों में भी जो जन्मान रहे और लुंज पुंज हैं वो मान लीजिए कि स्थावर तुल्य हो गए एक प्रकार से कुछ उनका पुण्य था मनुष्य हो गए लेकिन दूरी इतना था कि इंद्रियों के अभिव्यंजक संस्थान ही उनको पूर्ण रूप से विकसित नहीं प्राप्त हुए तो वो प्रारब्ध के जितने अधीन है उतने तो स्वस्थ व्यक्ति अधीन नहीं होते प्रारब्ध को लेकर भी कुछ तथ्य जानना चाहिए प्रारब्ध जो है क्या है प्रारब्ध भूमि है पौरुष बीज है महाभारत ब्रह्मा जी का वचन प्रारब्ध भूमि और तो पौरुष बीज है उर्वर भूमि भी हो उसमें बीज का आधान ही न हो तो अंकुरित आदि की प्राप्ति नहीं होगी प्रारब्ध को भी अभिव्यक्त करने की क्षमता पौरुष में यह कहा गया उस पर अधिक प्रवचन करना करेंगे तो ये धारा इधर चली जाएगी तो हमने केवल संकेत किया कि काल का भान कट जाता है सुषुप्ति में और काल के दाल समाधि में नहीं गलती तो सूर्य जो है हिरण्य गर्भ एक प्रक्रिया यह है कि काल की प्राप्ति सूर्य से होती है दिन रात्रि क्षण इत्यादि जो काल के प्रभेद हैं महा श्रीमदभागवत स्री, में परमाणु काल का वर्णन है सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल है आजकल के ज्योतिषियों को प्राय परमाणु काल क्या है ये पता ही नहीं कई ज्योतिषियों को मैंने पूछा तो वो जानते ही नहीं भागवत में परमाणु काल सबसे सूक्ष्म है। सूर्य की रश्मि जो परमाणु को पार करती है वो जो नगण्य अवधि है उसी का नाम परमाणु काल है मैं ज्योतिषी नहीं हूँ मैं पहले कह दू लेकिन ज्योतिष दर्शन पर मेरा ग्रंथ है एक, एक ज्योतिष दर्शन या कोई ग्रंथ है छोटा सा तो ज्योतिष को जो दार्शनिक पक्ष नहीं मालूम है उसका उसमें प्रकाश दिया गया है तो हमने एक संकेत किया सबसे सूक्ष्म काल परमाणु काल परार्ध तक ले गए हैं उसको परार्ध परार्ध भी पारिभाषिक शब्द है परार्ध संख्या है और ब्रह्मा जी की आयु के लिए द्विपरार्ध शब्द का प्रयोग होता है दोनों में थोड़ा अवान्तर भेद जब हम परार्ध संख्या कहते हैं गणना की दृष्टि से तब उसका अर्थ होता है एक लिखने के बाद जब सत्रह शून्य लिखते हैं अठारहवी संख्या एक लिखने के बाद जब सत्रह शून्य लिखते हैं, तब उसका नाम होता है परार्ध संख्या सायम शास्त्र में हमने एक दिन बताया था वैदिक प्रस्थान में अठारह का बहुत महत्व है श्रोत याग में कितने व्यक्ति होते हैं? अठारह सोलह ऋक् होते हैं, उन सब के नाम है हमने अपने ग्रंथों में लिखा है। सोलह ऋत्विक होते हैं एक यजमान होता है एक यजमान की पत्नी होती है अठारह हो गए श्रौत याग में सोलह ऋत्विक एक यजमान एक यजमान की पत्नी अठारह संख्या इसलिए बहुत शुभ पवित्र संख्या अठारह मानी गई है अब आगे गयी महाभारत युद्ध अठारह दिनों तक स्कंद पुराण आदि पर ही है भगवान राम और रावण का केवल भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध अठारह दिनों तक महाभारत युद्ध में अठारह अक्षणी सेना महाभारत का अठारह पर्व पुराण अठारह उपपुराण पुराण अठारह औप अठारह गीता के अध्याय अठारह स्थित प्रग के लक्षण अठारह श्लोकों में तो अठादश अठारह का कितना महत्व है बहुत महत्व है तो हमने संकेत किया अठारहवी संख्या एक के बाद सत्रह शून्य लिखने पर पार्ध की प्राप्ति होती है उपनिषद के अनुसार इस संख्या को उपलक्षण विधा से कहा तक ले गए एक हजार परार्ध तक सुख का जो तारतम्य दिया है मानुषानंद से लेकर ब्रह्मा जी के आनंद तक वहां से भगवत कृपा से प्राप्त हुआ गणित भी तो हमने इन्हीं से प्राप्त किया नहीं नौ।, नौ ग्रंथ छप गए एक ग्रंथ भूल गया कि लिखा और पे को दिया ही नहीं वो कंप्यूटर में पड़ा हुआ है ग्यारहवा ग्रंथ लटका हुआ है गणित का भारत को तो हम लोगों से लेना देना नहीं भारत में ऐसी क्षमता नहीं है कि हम लोगों की प्रज्ञा का राष्ट्र के हित में उपयोग कर सके। हमारा अपराध यही है कि हम किसी राजनीतिक दल के नहीं है इसलिए दबाना कुचलने का प्रयास तो रहता है राजनीतिक दलों का या उपेक्षा या कुचलना बस दो ही घाटी उनकी दृष्टि में हम लोग मानो कुछ है ही नहीं यद्यप अंदर से इतना मानते है कि सब डरते हैं वो अलग बात है लेकिन हमको आश्चर्य होता है कि हमारा तो कोई भी प्रचारक नहीं है न हमारे ग्रंथ का कुछ प्रचार है कोई सामग्री भी नहीं है अपनी प्रशंसा में तात्पर्य नहीं है लेकिन पाश्चात्य जगत कितना जागरूक है जबकि हमारे गणित के ग्रंथ हिंदी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दिग्गज विद्वान विश्व स्तर के गणितज्ञ आ गए में नाम भी भूल गया उनसे कहा गया कोणार्क इत्यादि का दर्शन कीजिए उन्होंने कहा मैं तीर्थ यात्रा की दृष्टि से भारत नहीं आया हूँ शंकराचार्य जी के पास गणित की पहली सुलझाने आया हूँ होटल में रुके हम तो कुछ सनातन मर्यादा का पालन करते हैं आश्रम की सीमा में तो सबको नब्बे नब्बे नब्बे तीस चार वो बैठे इतने मिनटों तक चार बार में बात की प्रश्नों की जो झरी लगाई हमको पहले नहीं मालूम कि कौन सा प्रश्न करेंगे उनके वाक्य इंग्लैंड में और पूरे विश्व में एक प्रतिशत गणित है तो आपके यहाँ आपके पास शत प्रतिशत गणित फिर तीस पृष्ठों में उन्होंने गोवर्धन मठ के गणित क्योंकि भारतीय कृष्णी महाराज ने पूज्य ने तो वैदिक मैथमेटिक्स दिया था उन्होंने क्या किया ट्रैक्टर की जो चाल थी गणित के उसको राजधानी एक्सप्रेस की बना दी भारतीय कृष्णी महाराज सारा अभी जितना अंतरिक्ष विज्ञान आदि है बैंक का झटपट हिसाब लगाना सब उन्ही के आधार 15 ग्रंथ यद्यप उनके विलुप्त हो गए गणित के जीवन काल में सोलहवा ग्रंथ जो अमेरिका में लिख के मोतियाबिंद की स्थिति में लिखाए थे वो कालांतर में अमेरिका से पाण्डुल मंगाकर छपवाया गया उनके जीवन काल में वो भी नहीं छपा पूरा विश्व गोवर्धन मठपुरी के प्रति गणित के दृष्टि से है भगवान ने जो हमको निमित्त बनाया वो गणित के आधार को बदलने में वहां गति देने में हमने शून्य को पहला अंक सिद्ध किया है यजुर्वेद से रुद्राष्टायी ध्या, रुद्राष्टाध्यायी से और जितना भी है वेद शास्त्रों से हमको दिखाई पड़ा अभी एक हजार पृष्ठ की सामग्री गणित के मस्तिष्क में है ऐसा लगता है अब लिखने पर पता चलेगा क्या अभी इतना ही लगता एक हजार पृष्ठ की सामग्री गणित की मस्तिष्क में और भी तो हमने क्या संकेत किया कि द्वीप तैतृपनिषद के अनुसार गणना करें तो ब्रह्मा जी को जो आनंद प्राप्त होता है व्यवहार दशा में प्रतिक्षण मानुषानंद की अपेक्षा एक हजार गुणा गुणाधिक एक लिखने के बाद जब विश्वन्य लिखेंगे तब एक हजार परार्ध संख्या की सिद्धि होगी लेकिन ब्रह्मा जी की आयु का जब अंकन करते हैं पुराणों के अनुसार तो द्विपरार्ध आप लोग संकल्प में पढ़ते हैं ना नह्मा जी का द्वितीय परार्ध चल रहा है पचास वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की पूरी हो गयी आजकल जो ब्रह्मा जी तो ब्रह्म लोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी शतायु हैं और मर्त लोग की गणना के अनुसार गीता के आठवें अध्याय की दृष्टि से विचार करें तो इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है ब्रह्मा जी की के पचास वर्ष का नाम परार्ध है वहां तो परार्ध कार एक लिखने पर सत्रह शून्य और यहाँ जब ब्रह्मा जी की आयु का अंकन होता है तो ब्रह्मा जी की आधी आयु पचास वर्ष का नाम है परार्ध सौ वर्ष का नाम है द्विपरार्ध तो ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार द्विपरार्ध है तो वहां पचास वर्ष के अर्थ में परार्ध शब्द का प्रयोग है अंतर हुआ परार्ध शब्द कहीं एक लिखने के बाद सत्रह शून्य लिखने पर जो संख्या बनती उसके लिए कहीं परार्ध शब्द का अर्थ कहीं परार्ध शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा जी की आधि आयु अर्थात द्विपरार्थ का मतलब ब्रह्मा जी की पूर्णायु तो सूर्य को हिरण्य गर्भ कहते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार हिरण्य गर्भ सूर्य की एक रूपता है। ब्रह्मा जी का नाम भी आदित्य है और सूर्य का भी नाम आदित्य है आदित्य की निरुक्ति भी दो प्रकार से आदित्य नंदन होने के कारण सूर्य भगवान को आदित्य कहते हैं और आदित्य का अर्थ मत्स्य पुराण में किया गया हिरण्य गर्भ समवर तत्ग्रह सबसे आदि में उत्पन्न हुए सबके पूर्वज है ना? सबके आदि में उत्पन्न हुए इसलिए इस निरुक्ति के अनुसार ब्रह्मा जी को भी आदित्य कहते तो पंच देवों में ब्रह्मा जी का पृथक से उल्लेख न होकर सूर्य का उल्लेख होता है लेकिन आलाउल आलाउल आला उदल, बोलते ग्रंथ है ना आला उसमें जो मंगलाचरण किया गया है वो हमको बचपन में बड़ी बहन ने याद करवाया था उधर आलाउल पुस्तक नहीं कहीं से वो पहुंच गया होगा सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें सूर्य का नाम नहीं है ब्रह्मा जी का नाम है और पंचदेवों में सूर्य का नाम दोनों में एक वाक्यता के लिए हिरण्य गर्भ सूर्य की दृष्टि से विचार करें तो बात साफ़ जाती है सूर्य सूर्य को हिरण्य गर्भ कहते हैं इस दृष्टि से विचार करें तो कलना जब होती है तो सूर्य सापेक्ष चंद्रमा को काल पर बहुत चीज है अग्नि सापेक्ष गणना हमने अपने ग्रंथों में लिखा है अग्नि सापेक्ष गणना अग्नि को लेकर काल की विधा चलती है यदा ये यदादित्य गेजो जगत भाषा खिलम य चंद्रमास यद चाग्नऊ इस श्लोक के आधार पर काल का भी वर्णन प्राप्त होता है अग्नि को लेकर काल की गणना की क्या प्रक्रिया है चंद्रमास चंद्रमा को लेकर काल की गणना की क्या प्रक्रिया है और सूर्य को लेकर काल की गणना की क्या प्रक्रिया है इसका मतलब ये जो प्रकाश रूप है ये कालात्मा ही है काल तब सूर्य इत्यादि की सूर्य की चंद्रमा की अग्नि की गति सुसुप्ति में नहीं क्योंकि कारण के अधिदेव है ना ये सूर्य भगवान होंगे तो नेत्र के अधिदेव होंगे प्रश्नोपनिषद के अनुसार प्राण के अधिदेव होंगे प्राण का भान सुसुप्ति में नहीं नेत्र की गति सुसुप्ति में नहीं मन के अधिदेव हाँ मीराज मन के अधिदेव चंद्रमा है वाक्य अधिदेव अग्नि है तो कारण जब सुप्त हो जाते हैं तो कारण के अनुग्राहक भी अर्थक क्रियाकारिता को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते इसलिए सुसुप्ति में काल का क्या होता है संयम होता है निरोध होता है काल की कल्पना नहीं होती लेकिन काल की दाल नहीं गलती समाधि में इसका अर्थ क्या हो गया विचार करने की आवश्यकता है काल की दाल नहीं गलेगी हम समाधि में जहां प्राण स्पंदन के सहित चित्र वृत्ति का निरोध होगा वहां पर काल की दाल नहीं गलेगी और जहां पर चित्त वृत्ति में एक वृत्ति शेष रह जाएगी जिसका नाम निद्रा है योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्ति में निद्रा का भी उल्लेख प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति चार प्रकार के वृत्तियां सुप्त हो गईं एक वृत्ति शेष रह गई उसका नाम है निद्रा नामक वृत्ति उस निद्रा नामक वृत्ति का भी निरोध होगा सकल दृश्य उदर मेली सोबे तज निद्रा योगी तज निद्रा शोबे योगी निद्रा नामक वृत्ति का भी निरोध होगा तब समाधि की स्थिति होगी वहाँ प्राण स्पंदन का प्राण अपान व्यान, उदान समान नाग कुर्म क्रिकल देवदत्त चार और भी हैं उपनिषदों के अनुसार चौदह प्राण चौदह में फिर दस दस में भी पांच फिर ब्रह्मसूत्र के अनुसार विचार करें तो प्राणों का विनयक प्राण ही है प्रभेदों का एक भेद रह जाता है ब्रह्म के अनुसार पदार्थ की गणना में एक लेते अन्यों का अंतर भाव कर देते प्राणादि प्रभेद की दाल समाधि में नहीं गलती स्पंदन शून्य प्राण की एक दिन यहां कहा भी था स्पंदन शून्य प्राण की वृत्ति शून्य चित्त से तादात्म्य पत्ती का नाम समाधि वृत्ति शून्य चित्त में स्पंदन शून्य प्राण के विलय का नाम अर्थात उसकी तादात्म्य पत्ती का नाम समाधि वहां जाकर चित्त और प्राण दोनों की वृत्ति का संयम हो गया निरोध हो गया अब काल की दाल नहीं गलेगी क्या अब काल की दाल नहीं गलेगी और अगर निद्रा नाम की वृत्ति शेष है और अपने स्थान पर प्राण स्पंदन शेष है तो काल की दाल तो गल जाएगी काल का भान नहीं होगा वियोग वियोगपता अविद्य मानता दोनों मंत्र है कई व्यक्ति बैठे हैं मेरी दृष्टि उधर नहीं गई तो दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार वही नहीं क्या उनका भान नहीं हुआ अभात्मक वियोग तो काल का अभावनात्मक वियोग सुसुप्ति में होता है स्वरूपता जो वियोग है वो समाधि में ये सब बहुत सूक्ष्म चीजें हैं ना क्या बहुत सूक्ष्म चीज है ये जो आपने कल कहा था घड़ी देखने पर पाँच घंटे सोया तो आज ध्यान आया कि वो तो रह गया था उधर ललिता आश्रम में जाना भी था और बोलने के प्रवाह में वो मैं भूल भी गया था कि आपने ये भी कहा था आज सुबह ध्यान में आया कि ये तो रह गया तुमने सोचा यहीं कह दें सब चीज तो वही है न अब चले सुसुप्ति पर आए तो जागृत स्वप्न सुसुप्ति में भेद है लेकिन साक्षी तो एक उसी का नाम यहां पर पंचक ब्राह्मो एक चीज और कह दें बहुत अच्छा अब थोड़ा और एक दिन हमने यहां योग पर प्रवचन किया था योगे पर प्रवचन करें तो बहुत लोग आने लग जाए मैं करता नहीं हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव ढाई घंटे शीर्षासन पर होते थे संपूर्ण सहित दुर्गा सप्तती का पाठ करते थे कभी मैंने नहीं सुना सभा में कि वो योग जानते हैं उनके मुख से कि कुछ योग मुझसे सीखो चर्चा नहीं करते थे ये आजकल आजकल तो ऐसे व्यक्ति नहीं दिख ढाई घंटे शीर्षासन पर संपूर्ण सहित दुर्गा सप्तती का पाठ रोज करते थे जब वो रोगनता किसी स्थिति वो छोड़ दीजिए ढाई घंटे शीर्षासन पर दुर्गा सप्तती का मुख से संपूर्ण सहित पाठ करने वाले महान भाव ने कहीं नहीं कहा मैं योग कुछ जानता हूं हमको योग का रहस्य बताया एकांत में वो अलग बात इसी प्रकार योग पर ही अगर हम लोग प्रवचन करने लगे तो बहुत भीड़ हो जाए योगी हैं योगी, है। योगी है लेकिन महाराज से शिक्षा मिलती है कि इतने बड़े योगी थे लेकिन उन्होंने कहीं कोई ये भी नहीं कहा मुझसे कुछ आसन सीखो ये भी नहीं कहा कि मैं योग कुछ जानता हूं एक मर्यादा होती है ना अनाधिकारियों के लिए वस्तु को दुरा के रखिए उसके प्रति केवल महत्व जग जाए इतनी सी बात साधन सभा में भले ही कह दें लेकिन यह सब चीज़ गोपनीय है तो हमने क्या संकेत किया एक दिन हमने यहां कहा था कि स्वप्नगत सिद्धि को जागृत में उतारने की विधा सुसुप्तिगत सिद्धि को जागृत में उतारने की विदा यहाँ तक छोड़ दिया था आज कुछ भाव आ रहा है जब यही बात चल परिकाल की समाधिगत सिद्धि को व्यवहार में उतारने की विद्या कला अब देखत बालक बहुकालीना रामचरितमानस संकादि को लेकर आज भी भगवान सनत कुमार इत्यादि मिलेंगे तो सात साल की अवस्था के होंगे नंग धर्म जनेब की ब्राह्मणों के जनेबू की सबसे मुख्य पांच साल के दिखाई पड़े पांच साल के ब्राह्मणों के जनेव की मुख्य आयु है पांच साल सामान्य नियम है कि आठ से सोलह तक ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए अधिकतम सोलह नहीं तो व्रत संज्ञा क्षत्रिय बालकों का ग्यारह से बाईस वैश्य बालकों का बारह से चौबीस परंतु कोई चाहे कि मेरा बेटा पोता बहुत ही मेधावी हो ब्रह्मवर्चस्वी हो तो पांच साल में अपने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवा सकता है भगवान शंकराचार्य जी का यज्ञोपवीत संस्कार पांच साल में हुआ था और आठ साल तक गुरुकुल में रहे बस गुरुकुल में पांच से आठ तक रहे यज्ञोपवीत के बाद पांच साल की आयु में कौन रहते हैं शनकादी सदा अभी भी दिखाई पड़ेंगे तो नंग धरंग भगवान सुखदेव जी यज्ञो पवित्र जो अंतिम आयु है ब्राह्मणों की सोलह उसका अतिक्रमण नहीं करते वो आज भी दिखाई पड़ेंगे तो सोलह वर्ष भागवत में आए ना परीक्षित के शब्द आज भी भगवान सुखदेव जी का दर्शन होगा तो सोलह वर्ष बहुत शाम क्या कहना बहुत शामले हैं भव्य उनको देखने पर लगता है कि युवक श्री कृष्ण ही हैं भगवान सुखदेव जी तो सोलह वर्ष की आयु में वो सोलह वर्ष की आयु को पार नहीं करते तो भिक्षा भी मांगते है समाधिष्ठ रहते हैं तब तो रहते ही हैं कथा भी काही उन्होंने तो क्या है उनमें एक क्षमता है सनक, सनत कुमार जी में और भगवान सुखदेव जी में एक क्षमता है कि निर्विकल्प समाधि में जैसे काल की दाल नहीं गलती वैसे व्यवहार दशा में भी उन्होंने समाधि की निष्ठा को जो विधा है एक उसके अनुसार उतार करके वो चलते फिरते भी रहेंगे तो आयु नहीं बढ़ेगी आयु नहीं बढ़ेगी तो निर्विकल्प समाधि के निष्ठा को भी योगी चाहे एक धारणा है एक ही बार हमको पुज गुरुदेव के साथ केवल चार किलो या पांच किलोमीटर कार में चलने का अवसर मिला महाराज घूमने गए थे ये स्वास्थ्य कुछ ढीला था तो ड्राइवर जो होते थे आगे और मैं आगे था महाराज पीछे सीट पर थे लौटते समय कहा क्यों हो सिद्धि कर हर्ष बताओ ऐसा करो ने कोई तोतली वाणी में एक वाक्य उन्होंने का ठीक समझा ठीक समझा ठीक समझा तो मैं उनकी ओर मुँह करके चलता था अब कोई हजारों किलोमीटर की सौ किलोमीटर की यात्रा नहीं थी तो मैं उनकी ओर मुँह के था पागल जैसे लगते होंगे ना यात्रियों को मेरा मुख पीछे की ओर था तो उन्होंने क्यों हो सिद्धि का रहस्य बताओ तो उन्हीं से जो प्राप्त किया तब उन्होंने ठीक कहा ठीक कहा तो हमने ये बताया की सुखदेव जी है सनत मार जी मार्कंडे से आज भी दिखाई पड़ेगे तो पच्चीस साल की दिखाई पड़े ये सब ऐसे हैं कि निर्विकल्प समाधि की दशा में रहें तो व्यवहार करते हुए परलक्षित हो तो इनकी आयु में वृद्धि नहीं होती इसका मतलब निर्विकल्प समाधि की जो योग्यता है व्यवति में व्यवहार की दशा में भी इन्होंने अपने जीवन में उतार ली है इतनी योग की चर्चा हो गई इसलिए कि काल का भान कट जाता है कब सुसुप्ति में और काल की दाल माने काल का वियोग ही हो जाता है सर्व अभावनात्मक वियोग अभावनात्मक वियोग सुसुप्ति में और सचमुच में स्वरूपता वियोग है समाधि में एक प्रकृति जब तक समाधि है तब तक काल और अंत में काल भगवान है कालक कलयताम कालक कलयताम ये तो काल के अवयव गिने जाते हैं जिनका वर्णन हो गया परार्ध तक परमाणु काल से लेकर परार्ध काल तक श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंद और बारहवा स्कंद उससे काल का रस प्रकट होता है परमाणु काल से लेकर परार्ध काल तक लेकिन अंत में काल स्वरूप भगवान है कालक कलयता महम विभूति है ना हमारे पूज्य गुरुदेव ने गीता के बच्चन को न्याय की शैली में ढाल दिया कलनात्मिका शक्ति चैतन्य का नाम काल है ये गीता में कहा गया कालह कलयताम उसको नव्य न्याय की शैली में ढाल करके हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया कलनात्मिका शक्ति से अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसी का नाम काल है अब एकादश स्क भागवत में हेतुश्च कालश्च दो शब्दों का प्रयोग हुआ तो श्रीधरस स्वामी ने हेतु माने उपादान कारण भगवान जगत के हेतु माने उपादान कारण अब कलयाति प्रकाशयत तदैक्षत इसलिए निमित्त कारण निमित्त कारण जो होगा वो तो क्षण करेगा ना मैं घट बनाऊ पट बनाऊ सृष्टि बनाऊ इसलिए कलयाति प्रकाशयत इस वित्पत्ति के अनुसार श्रीधरा स्वामी महाभाग ने भगवान को कालात्मा माना निमित्त कारण या भगवान इक्षण करते हैं जगत के निमित्त कारण होते हैं तब उनका नाम काल हो जाता है अब उसमें भी बहुत सूक्ष्म चीजें हैं वल्लभाचार्य जी महाराज ने विचार किया सदैव सौम्य दग्र आशीत आशित तो इसे काल ध्वनित होता है सदैव सोम्य दसित एक मेवा द्वितीय छुति छठा अध्यय आशीत से लिया उन्होंने कि काल तो मानो महाप्रलय में भी जब आशीत को काल तत्व का उद्बोधक वाचक बांधते हैं तो महाप्रलय में भी काल का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं। पंचदशी कार के सामने एक समस्या आई क्योंकि तो आगे है एकम एव अद्वितीय तो उन्होंने पूर्व पक्ष प्रस्तावित प्रस्थापित किया जो सत्य अर्थ होता है सदैव आशित सौम्य को संबोधन खोटा दे तो सत एव आशित सदैव आशित या सत आश्रित को कर दे सदाशित जो सत्य अर्थ होता है वही आश्रित का अर्थ होता है तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हो गई समानार्थक माने तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हुई अब कालवाचक आशित को माने तो एक ब्रह्म था एक काल था द्वैत की प्राप्ति हो गई दोनों दो ओर से मारे गए अगर आशित था कालवाचक मानते हैं तब क्या हो गया एक ब्रह्म था एक द्वैत एक काल था तो द्वैत की प्राप्ति हो गई अगर आप सत्य आशित का समान अर्थक मानते हैं तो पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति हुई तो पंचदशी कार ने कहा कि देखो द्वैत की प्राप्ति किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए क्योंकि आगे एक में बा द्वितीय है तब का पुनरुक्ति दोष उन्होंने फिर कहा नोद्यम वहां जो शब्द का प्रयोग है संस्कृत में दोनों बनता है तो हिन्दी वालों के बीच बोलना हो तो नोदना जिसको चौदना लक्षण पूर्व तो वहां कह के किसी को कुछ उत्पटांग अर्थ न लगे तो उन्होंने कहा कि वस्तु स्थिति है कि शंका हो या समाधान अब द्वैत का आलम्बन लेंगे तभी वाणी निकलेगी देश को मत जोड़ने दीजिए काल को मत जोड़ने दीजिए वस्तु को मत जोड़ने दीजिए व्यक्ति को मत जोड़ने दीजिए एक वाक्य का भी विन्यास हो सकता है उन्होंने कहा यह तो वाणी का भूषण है किसी भी वस्तु का प्रतिपादन करेंगे तो देश काल का लंबन लेना ही पड़ेगा ऐसी स्थिति में पुनरुक्ति दोष यहाँ पर नहीं है उसके लिए पुनरुक्ति होने पर भी दोष पुनरुक्ति यहाँ पर दोष नहीं है द्वैत तो है ही नहीं जो तो सत का अर्थ है वही द्वैत का अर्थ बनता है द्वैत तो है ही नहीं पुनरुक्ति होने पर भी द्वेष दोष नहीं है जैसे उन्होंने उदाहरण दिया वाक्यम ब्रूते अरे जो बोला जाए उसी का नाम वाक्य है लेकिन बोलने के लहजे हैं ट्यून है वाक्यम ब्रुते तात या अकथ कहानी जो कहा जाए उसी का नाम कहानी है क्या है? कहानी कहते हैं वाक्य बोलते हैं धार्य का धारण करते हैं ये सब में चलती है बात पुनरोक्ति ऐसे स्थलों में परंपरा से बोलने के जो लहजे हैं, टोन है ऐसे स्थलों में पुनरुक्ति को दोष नहीं माना जाता ये हमने काल को लेकर कुछ अधिक बातें जो आवश्यक भी हैं, नहीं भी हैं, कह दी अब सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ तो किस रूप में वो पंचक ब्राह्मणोपनिषद का जो अंतिम मंत्र है वहां से अर्थ निकलेगा हृदय की निरुक्ति की हृदय में हृदय में स्थित होने के कारण हृदय स्थित इसलिए भगवान का नाम हृदय है लेकिन भगवान हृदय में स्थित किस रूप में है तो पंचक ब्राह्मणोपनिषद जो है उसका अंतिम श्लोक या मंत्र है वो साक्षी के रूप में तो यहाँ सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट कार्य करना चाहिए मैं सबके हृदय में अभिव्यंजक संस्थान बुद्धि के योग से साक्षी के रूप में स्थित हूँ तो टीकाकारों ने कहा कि भगवान ने यहाँ को यहाँ स्वयं को जीव के रूप में व्यक्त किया कि जीव के रूप में भी मैं ही हूं कल परसों के प्रतिपादन में कहा गया था नास्तव में विचार करके देखें तो नाम रूपात्मक जगत भी भगवान ही है अन्य भी भगवान है पृथ्वी भी भगवान है पृथ्वी का अधिदेव भी भगवान है अंत में पानी के अधिदेव भी भगवान प्रकाश के अधिदेव भी भगवान पवन के अधिदेव भी भगवान आकाश के अधिदेव भी भगवान अंत में फिर क्या होगा विराट भी भगवान हिरणगर भी भगवान अंतर्यामी सर्वेश्वर भी भगवान भगवान तो भगवान ही यज्ञान इसका मतलब भागवत तो है ही नहीं भगवान ही भगवान स्थूल रूप में भगवान सूक्ष्म रूप में भगवान कारण रूप में भगवान कार्य करना तीर्थ के रूप में भगवान भगवान ही भगवान है तो हर गतिविधि में जीवन की हर चेष्टा में हर जीवन के हर क्षण में भोजन करें तो शयन करें तो भगवान का अनुग्रह इसको भगवान की अनुकंपा का अनुदर्शन करना हो तो श्रीमद भागवत में में स्क आठवें अध्याय में कुंती स्तुति है उस पर हमारी व्याख्या बहुत विस्तृत है कुंती स्तुति कुंती जी ने भगवान की कृपा का दर्शन किया जीवन वो सब में दृष्टि नहीं होती बहुत ऊंची है कोई बुरा न माने दैव योग से कुछ हो ही जाता है कुंती वैधव्य को प्राप्त हो गई तो सती साधवी पतिव्रता वैधव को प्राप्त हो गई बात तो ठीक है पांडू राजा चल बसे वन में उसमें उन्होंने भगवान का क्या अनुग्रह देखा विधवा होना कोई चाहेगी चाहा तो नहीं ना दईयोग से हो ही गई उसमें जो जो विपत्ति आई हम तो कह आका हमको एक ने कहा मुजफ्फर नगर है ना एक वहां एक लाला जी थे घर द्वार हुए ब्रह्मचारी वहाँ भजन करते उन्होंने किसी ने बताया होगा कि ये कष्ट हुआ ये कष्ट हुआ, हुआ मेरे लिए उन्होंने तो कहा जरा ज्योतिषियों से आप अपनी जन्म कुंडली दिखा लें तो मेरे पास हमने कहा मेरे पास जन्म कुंडली है नहीं ज्योतिषियों से कुछ पूछता नहीं मुझे नहीं जरूरत कोई भूत प्रेत आपको लगा हुआ है कोई कौन सा ग्रह है जीवन में बचपन से कष्ट ही कष्ट है अब तो फिर प्रहलाद जैसा भागा तो कोई नहीं होगा इतना कष्ट अब फिर राम कृष्ण भगवान को विचार करे तो कष्ट कष्ट कष्ट कष्ट तो श्री भारती कृष्ण महाराज जो गोवर्धन मठपुरी के 143 में शंकराचार्य हुए इतने बड़े ज्योतिषी थे कि यहाँ पर धागा बांध के उनको पकड़ा दे जन्म कुंडली बना देते थे उनका ज्ञान विज्ञान उनके साथ चला गया एक विषय के विद्वान थोड़े थे एक उस समय एमएससी को एमए ही कहते थे सात विषय से एक ही वर्ष में सर्वोत्कृष्ट डिग्री से उत्तीर्ण हुए सात विषय के एमए से एक साल में यूनिवर्सिटी में क्या प्रांत में सबसे उत्कृष्ट अंकों से, से उत्तीर्ण हुए चौदह वर्ष में उन्होंने जो संस्कृत में भाषण किया तो उनको सरस्वती की उपाधि दी गई उनके जो आज छंद बनाए हुए हैं संस्कृत में कविता उसके अर्थ करने वाले भारत में नहीं एक ही श्लोक उन्होंने गणित में ऐसा बना दिया कि काशी के विद्वानों में कोई आज उसका अर्थ नहीं लगा सकता नहीं लगा पाए हमने दिया किस इसका अर्थ बताओ भाई कम सर कुछ लगता है कम सर श्री कृष्ण का वर्णन है गणित पर तो मुझे लग गया लेकिन वो साहित्य एक ही श्लोक है उनका इतने बड़े विद्वान थे लेकिन उन्होंने लिखा ज्योतिष के बारे में अरे भाई रामकृष्ण का भी जन्म होगा प्राकट्य होगा तो राहु केत को कहीं तो बैठा या कहीं नहीं बैठा क्या? हमारी आपकी तो बातें छोड़ दीजिए भगवान भी अवतार लेते हैं लेंगे तो राहु केतु को तो कहीं बैठने दोगे या नहीं बैठने दोगे क्या जहां बैठेगा वो वहीं अपना दिखा देगा चमत्कार अब आप ज्योतिषियों के पास जाते हो तो कोई भी विश्व में ऐसा नहीं है भगवान भी प्रकट हो कि कुछ बुरा ना होता हो सब अच्छा ही हो अच्छे अरे विवेक के बल पर सबको अच्छा बनाई है घटना के बल पर तो तो विष दिए गए भीमसेन को जहा सीधे भगवान श्री कृष्ण ने आकर के कष्ट को दूर नहीं किया दुर्वासा जी आ गए भोजन चाहिए वो सब है भगवान प्रकट हो गए द्रौपदी के आने पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण का अतापता भी नहीं वहां भी उन्होंने कहा यहाँ आपका हाथ यहाँ आपका हाथ यहाँ आपका हाथ लाक्षा में हम लोग बच गए तो आपका हाथ भगवान की कृपा का अनुदर्शन क्या किया इसीलिए विपत्ति पग पग पर प्रतिक्षण बरसती रहे कौन चाहेगा उधर रंथदेव महाभारत भागवत के उधर रंशदेव उधर द्रौपदी पुरुषों में रंशदेव त्याग परोपकार की पराकाष्ठा विपत्ति का वरदान मांगने वाली केवल कुंती सबको संपत्ति चाहिए तो क्यों कहा विपत्ति पग पर पर हो और ऐसी विपत्ति हो कि आपके बिना कोई दूर करने वाला भी नहीं हो मीरा जी ने क्या कहा मीरा के प्रभु पीर मिटे जब वैद्य सामरो हो इसका अर्थ मुझे ऐसा रोग दे दो भगवान कि आप ही जब वैद्य हो तभी उसका कुछ उपचार हो सके तो कुछ बात बने वो गाता है ना हमारा सम्रेन तब कुछ बात बने नहीं ऐसी प्यास दे कि आप ही पानी पिलाने वाले और पानी हो तब कुछ बात बने इसका अर्थ क्या हुआ इसका अर्थ है कि कुंती देवी यह सब जीवन का रस समझा था विपत्ति आई विपत्ति से त्राण हुए तो उसमें भगवान का हाथ प्रतिक्षण भगवान का हाथ इस दृष्टि से यहाँ पर भगवान ने कहा अन्न के रूप में मैं अन्नाद के रूप में मैं अब हम सांस लेते हैं भगवान अगर वायु न बने हो तो सांस कैसे लें इस प्रकार से पृथ्वी का अनुग्रह पृथ्वी के माध्यम से भगवान का अनुग्रह ज... अन्न के माध्यम से भगवान का अनुग्रह जाठर अग्नि के माध्यम से भगवान का अनुग्रह जल के माध्यम से होते होते अब ये क्या कम अनुग्रह है कि भगवान हमारे आपके हृदय में प्रत्येगात्मा होकर अवतीर्ण है हरि अनंत हर तो इसका प्रवचन तो यही हो गया ना अब से फिर आगे श्र भगवत के पास हर हर महादेव चलन तो समय है गला